ओम ज्ञान चिमीन ध्यान शलाखया चु ये नीगढ़ ठीक है अच्छा हो हम जगन्नाथ का क्या कहेंगे उद्देश्य क्या है रात्र राथ यात्रा का तो पहले समझना चाहिए जगन्नाथ कौन है उनका नाम से हम समझ सकते हैं वे कौन हे जगत के स्वामी हैं। हाँ, जगन्नाथ जगत के स्वामी है अर्थात भगवान है कृष्ण है और वे एक राजा जैसे उनके प्रजाओं का हित कामना करते और इसलिए भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं प्रसिद्ध श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य से गव भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य से तदात्मान सुजा में हम भगवान कृष्ण हर युग में इस भौतिक जगत में आते हैं किस लिए धर्म पुनः संस्थापन करने के लिए तो भगवान मूर्ति के रूप में भी आते हैं जगन्नाथ कौन है कृष्ण है एक विशेष मूर्ति के रूप में तो पुण्यशाली लोग मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए और भगवान का दर्शन प्राप्त करने से उनका हित होते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं और भगवान जगन्नाथ इतने दयालु है कि सब जंत के बीच जाते हैं जैसे सभी लोग उनका दर्शन मिलेंगे और इस प्रकार सबका परम कल्याण होगा शास्त्र शास्त्र में कहा गया है कि व्रथे वामनं वाम पुनर्जन्मन अभिद्य अर्थात जो भगवान व्रत के ऊपर भगवान का दर्शन मिलते हैं वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा तो so, कितने दयालु है भगवान तो so, इस रात्रि यात्रा एक महोत्सव है महोत्सव मतलब महान आनंद का विधान है तो so, भगवान जगन्नाथ सत्यम शिवम सुंदरम सचिद आनंदमय है वे सदैवा पूर्ण प्रसन्न है आप देखिए अभी तो जागरनाथ बीमार है उनकी लीला है बीमार जैसे है भगवान तो कभी भी बीमार नहीं है लेकिन ऐसी लीला करते हैं तो कुछ दिन हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिलते तो भगवान जगन्नाथ का श्रीमुख सदैव हास्य रहते हैं। बड़ा मुस्कान वाला ही है जगन्नाथ तो भगवान सदैव महान परम आनंदमय है प्रेम है और जिससे हम भी उनकी दिव्या आनंदमय लीला में भाग ले सकते जिससे हम भी वेजय से परम आनंद इसलिए भगवान जगन्नाथ हमारे बीच में जाते हैं सबके बीच में और सबको इस प्रकार बुलाते हैं तो आ जाओ आ जाओ इस भौतिक संसार में मत रहो मैं एक गौलोकवासी हूं मेरे साथ चलो आ जाओ और भक्तों भगवान जगन्नाथ के साथ जाते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार कीर्तन कहते हैं और ऐसे भगवान जगन्नाथ संतुष्ट होते हैं। है और हम भी बहुत संतुष्ट होते हैं तो इस महोत्सव एक भक्ति का महोत्सव है केवल भक्ति से हम संतुष्ट हो सकते इस महोत्सव बहुत प्राचीन काल से जगन्नाथपुरी धाम में आयोजित है और आज का शिल प्रभुपात की कृपा से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य शिल प्रभा की कृपा से अभी दुनिया में बहुत बहुत शहरों में इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजित होते कहा, कहा बहुत जगह न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो सिडनी मेलबोर्न सूरत बहुत बहुत जगह पेरिस में राशि यात्रा के बाद में बाद एक्चुअल दिन पर नहीं है एक हफ्ते के बाद पेरिस में होगा मैं यात्रा के लिए जाऊंगा वो राशि यात्रा दिन के बाद पैरिस में जो होगी तो ऐसे शिलो प्रभा की कृपा से जगन्नाथ जो पहले केवल भारत में थे अभी पूरा जगत चला गया है हम सब जगत निवासी हैं, हम सब अधिकारी हैं जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि हम राशि यात्रा में शामिल होगे हम भगवान जागरनाथ की पूरी कृपा मिलेगी तो संक्षेप में भगवान जागरनाथ और राशि यात्रा का महात्मा बोला अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए आप बोलिए दूसरा माइक है कार्यक्रम है प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट है नहीं, नहीं। और सबको प्रिंट आउट देना है वो हैंड बेग है ही नहीं जिसमें वो रूट है प्रश्नो अच्छा अगर आपके पास नहीं है एक्चुअली मैं ही उपस्थित नहीं होऊंगा मैं ही बड़ोद रजी होंगे रथ यात्रा के वहां पर भी इस कौन सा आयोजित विराट विशाल रथ यात्रा होती कौन सब सबसे बड़ी मालम में सूरत में भी सूरत में भी बहुत बहुत सारे लोग आते है और बड़ौद में भी बड़ौद पुलिस वाले बोलते है कि हर एक साल दो लाख भक्त उपस्थित होते बड़ौदा में सूरत में कितना ऐसे दो लाख पूर्व में और उसके एक दिन की पहल है आनंद भी आनान में भी इसको आयोजित राथ हो। होगी ओरिसा, बंगाल और गुजरात में भारत में ये तीन राष्ट्रों में जागरनाथ की राथ यात्रा बहुत जगह में आयोजित होती हैं। पहले गुजरात में केवल अहमदाबाद में था अभी बहुत जगह में हालोल भावनागा जमनागा द्वारका राजकोट तो लोग जन गुजरात में लोग जानते थे वो रा, जगरनाथ राधी यात्रा क्या है उड़ीसा बंगाल और गुजरात में